मैंने आपके इस आइडिया के बारे में सोचा है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है रिया ने वॉटरमेलन काटते हुए कहा किसी के गुम हुए अकाउंट को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है हैकिंग इससे बहुत आसान है और आज की डेट में अकाउंट किसका गुम होता है विक्रांत ने रिया को सलाह दी थी कि वो लोगों के अकाउंट हैक करने के बजाय लोगों के गुम हुए अकाउंट को खोज पैसे कमाए अरे अपने इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ अकाउंट गुम नहीं होते लेकिन फॉरेन कंट्रीज जैसे कि चाइना आदि में ये काम बहुत होता है और काफी लोग सिर्फ अकाउंट खोजकर पैसे कमाते हैं और सिर्फ ऑनलाइन बैंक के ही अकाउंट नहीं बल्कि तरह तरह के साइट्स पर बने अकाउंट भी तुम ढूंढ सकती हो। कई बार लोग अकाउंट लॉग करते समय अपना पासवर्ड आदि भूल जाते हैं तो तुम्हे उन लोगों की मदद करनी होगी तुम्हारे पास स्किल है तुम्हे बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फॉरन क्लाइंट पकड़ने होंगे और फिर उनका काम करना होगा पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं मैंने पता किया है कमाल कर रहे हो सर आप हर कंट्री का अपना अलग बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है मैं भला कैसे उसे यूज कर सकती हूँ और दूसरी बात इस तरह से बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करना तो और भी बड़ा फ्रॉड होगा हाँ वो दूसरा वाला ऑनलाइन साइट्स के अकाउंट को तो ढूंढा जा सकता है रिया ने तरबूज का एक टुकड़ा काटकर विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो तुम कोई फ्रॉड थोड़ी ना करने जा रही ऑनलाइन बैंक का भी अकाउंट ढूंढना आसान है तो मैं बस लोगों के गुम हुए बैंक खातों को ढूंढकर उन्हें उनका अकाउंट नंबर बताना है ये इलीगल नहीं है, मैंने पता किया है लेकिन फिर भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर बहुत हाई सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्हें हैक करना इतना आसान नहीं है और बिना किसी खास सॉफ्टवेयर के इस तरह से गुम हुए अकाउंट ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है रिया ने कहा विक्रांत ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा हाँ दूसरे बैंक का सॉफ्टवेयर यूज करना इलीगल है लेकिन उसका भी एक रास्ता है मेरे पास क्या मैं तुम्हें दूसरे बैंकिंग सॉफ्टवेयर का एक रफ फॉर्मेट दिला दूंगा फिर तो तुम कोडिंग में इतने माहिर हो ही कि उससे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती हो हम्म वो तो कर लूंगी रिया सोच में पड़ गई अगर सच में ये काम शुरू हो गया और फॉरेन के क्लाइंट मिलने शुरू हो गए तब तो मैं बहुत पैसे कमा सकती हूँ सच में ये तो बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा अक्सर लोग गेम वगैरह की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर आई पासवर्ड भूल जाते हैं ऐसे में मैं उनकी मदद करके काफी पैसे कमा सकती हूँ रिया के चेहरे को देखकर विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके मन में क्या चल रहा है ज्यादा मत सोचो मैं तुम्हें ये सब प्लान इसलिए बता रहा हूँ अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे कमा सको और पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई मत खराब कर लेना पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है तुम्हे हाँ ठीक है रिया ने मुस्कुराते हुए कहा फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ सर आज आपको आज आप इतने अच्छे इंसान कैसे बन गए मुझे पैसे कमाने का तरीका बता रहे विक्रांत ने तरबूज का छिलका ऊपर से ही नीचे फेंक दिया वो जाकर सीधे ही नीचे बैठे महेश के इंच भर फासले पर गिरा अब भले ही मैं कितना बुरा इंसान हूं लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा डैड भी हूं तो मैं अपनी बेटी की मदद कर रहा हूं समझी रिया हंस पड़ी उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान दौड़ पड़ी रिया इस जानवर को खाने की भी तमीज नहीं है क्या वो जल्दी नीचे आ और सत्तर रूपए के हिसाब से तरबूज का पैसा भी लिया पैसे ना दे तो मुझे बता, आता हूं मैं। आ गई, गई। ले लिए मैंने पैसे। रिया तेजी से भागते हुए नीचे चली अब तक रात के बज चुके थे विक्रांत सोने की तैयारी कर रहा था अभी उसने बेड पर लेट कर अपनी आंख बंद ही की थी कि उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी आज की क्रिया पूरी हुई आपका सक्सेस डेट रहा पिचानवे पिचानवे प्रतिशत विक्रांत को खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर उसका सक्सेस रेट किस हिसाब से डिसाइड होता है अगर बात करें आज के टास्क की तो विक्रांत ने आज सिर्फ तीन टास्क ही किए है पहला वो सुबह सुबह रिया का बाप बनकर उसके टीचर के सामने गया फिर वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर सम्मान लिया और वहां उसने इनाम भी जीता तीसरा जब वो मंजू के साथ वापस लौट रहा था उन लुटेरों को सबक सिखाया था यही तीन टास्क तो किए थे और हाँ अगर अभी जो उसने रिया से बातें की हैं, उसे भी टास्क में जोड़ लें तो कुल चार टास्क हो जाएंगे इसके अलावा तो कुछ नहीं किया उसने ये चार टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था क्या इसीलिए उसका सक्सेस रेट पिचानवे प्रतिशत रहा विक्रांत सोच में डूब गया अगर आज की उन लुटेरों वाली घटना छोड़ दी जाए तो विक्रांत ने अच्छा काम ही किया है लुटेरों के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया था इसका मतलब ये है कि वो अदृश्य शक्ति विक्रांत को अच्छा इंसान बनाना चाहती है और इसी के हिसाब से उसका सक्सेस रेट भी बढ़ता है विक्रांत को कुछ रिवॉर्ड भी मिले थे जब उसने अपना ध्यान रिवॉर्ड की तरफ लगाया तो उसे पता चला कि उसे कुल तीन रिवॉर्ड मिले विश्लेषण मशीन ये कैसा रिवॉर्ड हुआ कभी कुछ अच्छा उपहार नहीं मिलता विक्रांत को थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन जब उस अदृश्य शक्ति ने इस विश्लेषण मशीन की खासियत बतानी शुरू की तब विक्रांत को थोड़ी संतुष्टि हुई अदृश्य शक्ति ने बताया कि इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी चीज के विश्लेषण में किया जा सकता है एक मशीन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है ऐसे में विक्रांत के पास तीन मशीन है तो वो तीन चीजों का विश्लेषण कर सकता है उस अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को अब तक काफी उपहार दे दिए थे विक्रांत ने सब इकट्ठा करके रखा हुआ था इस वक्त विक्रांत के पास एक अदृश्य ट्रैकिंग डिवाइस एक मल्टीफंक्शन की एक अदृश्य टेलीस्कोपी पांच लाइट डिटेक्टर मशीन और अब तीन अदृश्य विश्लेषण मशीन भी हो गई थी और इन सभी के टूल्स अपने आप में खास हैं, जिनका यूज विक्रांत अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी कर सकता है विक्रांत की जिंदगी दिन और दिन बेहतर होती जा रही थी उसने इतना बड़ा केस अकेले ही सॉल्व कर दिया था फिर उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे और आज तो उसने रिया की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी अब यह विक्रांत के लिए घोड़े बेचकर सोने का समय था लेकिन विक्रांत को चैन की नींद आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता विक्रांत सुबह बहुत जल्दी सोकर उठ गया उसके जल्दी उठने के दो कारण थे पहला तो वो उस अदृश्य शक्ति के अगले टास्क में अब और अच्छे से परफॉर्म करना चाहता था और दूसरा सबसे खास रीजन ये था अब चूंकि विक्रांत थोड़ी फुर्सत में है तो वो अपने पुराने लवर जिया से मिलेगा जिया हॉस्पिटल में नर्स थी तो विक्रांत जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाकर जिया को फिर से अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास शुरू करेगा